एक फकीर ने दूसरे फकीर से पूछा तुमको तो खुदा मिले उसने कहा हाँ मिले अच्छा तो हम जरा एक हमारा क्वेश्चन है खुदा से पूछ लेना क्या हम जो नमाज पढ़ते हैं खुदा को मंजूर हुई उन्होंने स्वीकार किया पसंद आई उनको पढ़ो पूछ लेके दूसरे से आयो उसने कहा कि तुम्हारी एक भी नमाज खुदा को पसंद नहीं आई और नाचने लगा खुशी में अरे बहरा है क्या मैं कह रहा हूं एक भी नमाज पसंद नहीं आई और बेगोर हो गया जो नॉर्मल हुआ तो दूसरे फकीर ने कहा क्यों ले <laughs> मैं कह रहा हूं बार बार कि एक भी नमाज पसंद नहीं आई है तू नाच रहा है खुशी हाँ मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि मेरी हर नमाज देखता होगा हो। जजमेंट तो कभी देगा ना कि एक भी नमाज पसंद नहीं आई तो कहा खुदा और कहा मैं एक नाचीज और मेरी तरफ उसकी इतनी हर समय निगाह रहती है कि मेरी हर नमाज को देखता है कितना दयालु है तो भगवान जीव के साथ साथ चलते हैं जहाँ भी जीव जाएगा अंतर यह है कि जीव रोते हुए जाता है भगवान मुस्कुराते हुए जाते हैं बस इतना आसान अंतर है जाना सब जगह पड़ेगा भगवान को लेकिन वो सदा आनंद में रहते हैं और जीव चौरासी लाख जोनियों का दुख भोगता है वेद कहता है द्वासा सबा सखाया समानम वृक्षम पर जाते तयोन्य परम स्वाद्यो अभिचा कसी हरे के हृदय में दो पक्षी रहते हैं दो पर्सनैलिटी रहती है एक आप एक आपका बाप भगवान दोनों एक जगह रहते हैं एक बालक एक उसका पालक भगवान और सदा भगवान हमारे प्रत्येक आइडियाज नोट करता है ध्यान दो आइडियाज विचार हम लोग पहले सोचते हैं बाद में कर्म करते हैं ना हमने सोचा एक बड़ा बदमाश है नोट हो गया हमने उसको न गाली दी न मारा क्या नोट कर लिया आपने दुर्भावना जो किया वही कर्म है बाहर का कर्म कर्म नहीं होता करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने करोड़ों ब्रह्म हत्या किया हनुमान जी ने वो नोट नहीं किया भगवान ने भीतर क्या है वो नोट करते हैं हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी जज लोग देखते हैं इसकी मंशा थी क्या मर्डर करने की मंशा नहीं थी छोड़ो हम अपना रिवाल्वर से अभ्यास कर रहे थे ठीक ठीक जगह पर गोली लगे और ये पेड़ पर बैठा था, था लग गई इसको मर गया मैं क्या करूं क्यों पेट पर बैठा था एक्सीडेंट कहते हैं जिसको हमारी गाड़ी भी ठीक है चाल भी ठीक है ब्रेक भी ठीक है आके हमारी गाड़ी के आगे मर गया एक आदमी मैं क्या करू मैं मर्डर किया नहीं मुझसे मर्डर हुआ मनसा अमेर होती है तो भगवान तो सरभ्य है संसारी जज तो बिचारा गवर्नमेंट कर सकता है उसको तो गवाह के साथ चलना पड़ता है भगवान को तो स्वयं गवाह स्वयं दृष्टा स्वयं जग वो किसी महापुरुष को ये काम देते ही नहीं कि तुम जरा उसका ख्याल रखना तुम उसका नोट करना ना एक भगवान अनंत ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक गांव के प्रत्येक पोखरे तो में रहने वाले करोड़ों जीवों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है किसी और की आवश्यकता नहीं है इसलिए तो सर्वव्यापक सर्वांतर्जा सर्वद्रष्टा है एक साथ अनंत रूप धारण करके ये सब कमाल योग माया की शक्ति के द्वारा होता है तो भगवान को हम किसी भी शक्ति के द्वारा नहीं जान सकते केवल स्वर्णागत होकर वो अपनी शरणागति की शक्ति नहीं है वो शक्ति रहित अवस्था है जैसे हमारे देश की फौज हो दूसरे देश से लड़ रही हो उधर का फौज वाला सिपाही हाथ उठा दे सरेंडर कर दिया अब उसको ले आएगा अपने देश में पकड़ के तो सरेंडर कर दिया का मतलब कुछ नहीं करना ये करते करते हम अनंत जन बिगाड़ चुके अपना हम करते हैं तो शरणागति से कृपा होगी और हम शरणागति करने में चालाकी करते हैं मंदिरों में खड़े होकर करके तुम्हें माता चा पिता तुमेवे मंत्र बोलते है पुराण का तुम्ही मेरी माँ हो तुम्ही अपनी माँ से अटाइपमेंट अलग है द्रविणं तो देव तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी हो और हम अपने बैंक बैलेंस से प्यार करते हैं परसेंट का अंतर है लेकिन है सब में वही एक बीमारी तो भगवान की शक्ति को कोई भी जीत नहीं सकता क्यों क्यों भगवान की शक्ति है एक लकिया है देखो लठिया होती है ना वो मारो किसी को तो जिसको मार रहे हो उसको चोट कितनी लगेगी जितनी मारने वाले के हाथ में ताकत है बस उतनी लगेगी छोटा सा बच्चा मारेगा तो, तो बाप हंस देगा <laughs> उसको चोट लगी, लगी नहीं कुछ बाद में नहीं पड़ा उसको और भगवान की शक्ति जब मैं आ गई लखिया में तो अब लखिया लखिया नहीं रही वो तो भगवान के बराबर हो गई माया जड़ है भगवान ने अपनी पावर दे दी अब भगवान के बराबर हो गई ओ तो आप सुनिए कंक्लूजन भगवान को कौन जान सकता है भगवान की बुद्धि बस भगवान का ध्यान कौन कर सकता है भगवान का मन भगवान को कौन आंख देख सकती है भगवान की आंख भगवान के शब्द कौन सुन सकता है भगवान के कान यानी भगवान की इंद्रिय मन बुद्धि अगर किसी प्रकार मिल जाए तब हम भगवान को देख सकते हैं जान सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं चोरी से मिल जाए या भगवान का हाथ पर बांध के छीन ले दोनों इंपॉसिबल क्योंकि वो सर्वद्रष्टा है चोरी कर नहीं सकते और वो उससे बराबर कोई शक्तिमान नहीं तो उसको बांध के कैसे छीन लेंगे तो तीसरा रास्ता है मांग लो भीख मांग लो उसी को शरणागति कहते हैं उनसे मांग लो बल नहीं लगाओ बल लगाने से वो नहीं मिलेगा सामान तो भगवान को प्राप्त करने से ही हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा लेकिन भगवान के प्राप्त करने के लिए भगवान की शक्ति चाहिए वो कैसे मिलेगी ये समझना है। फिर चलिए शास्त्रों वेदों में तांड को वेद वेदा ब्रह्म विषया त्रिकाण्ड विषया इमें वेद व्यास कह रहे हैं ग्यारहवें स्कंद के यह इक्कीसवें अध्याय का पैतीसवां श्लोक वेद में तीन मार्ग हैं, तीन कांड हैं। ज्ञान कर्म भक्ति ये तीन मार्ग से जाकर शरणागति होती है भागवत प्राप्ति होती है योगास्त्रयो मया मा प्रोक्ता भागवत कहती है ग्यारहवें स्कंध के बीसवें अध्याय का छठवा श्लोक तीन मार्ग हैं ज्ञान कर्म भक्ति इससे भगवत प्राप्ति होती है चौथा कोई मार्ग नहीं और जितने मार्ग हैं वो इसी के बाल बच्चे हैं मार्ग तो हजारों हैं। लेकिन इसी के सब जैसे एक धर्म है वो कहता है अहिंसा परमो धर्म खाली अहिंसा एम है और हमारे यहां सत्य अहिंसा उसके 50 चीजें हैं एक धर्म में उसी में से एक ने एक ले लिया दूसरे ने दूसरा ले लिया लेकिन हाय सब सर्वो धर्म तो तीन मार्ग है इसमें कर्मकांड या धर्म जिसे कहते हो उसके अस्सी हजार वेद ऋचाए है एक लाख वेद मंत्र में अस्सी हजार वेद मंत्र कर्म के हैं और बीस हजार में ज्ञान और भक्ति ये दोनों तो इस हिसाब से तो कर्म धर्म बड़ा बलवान होना चाहिए इतनी अधिक ऋचाएं हैं उसकी तो अब उसमें हम इन तीनों पर विचार करेंगे कर्म पर ज्ञान पर भक्ति पर तो कर्म किसे कहते हैं ये फिजिकल कर्म जो आप लोग करते हैं ये नहीं तो कर्म माने बड़ा वर्णाश्रम धर्म का वेद और स्मृति श्रुति स्मृति कहते हैं उसका जो सिद्धांत है जैसा उसने कहा है उसका पालन करना विधि निषेध ये करो ये करो और ब्राह्मण ये करे क्षत्रिय ऐसा करे वैश्य ऐसा करे शूद्र ऐसा करे ये चार वर्ण ब्रह्मचारी ऐसा करे गृहस्थी ऐसा करे बाण प्रस्थी ऐसा करे संन्यासी ऐसा करे ते आश्रम इसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म जैसा देद में कहा है उसी के अनुसार पालन करे ये वर्णाश्रम धर्म का कर्म कहलाता है बड़ा कठिन है कल में इंपॉसिबल देखिए हम आपको बताते हैं क्यों असंभव है धर्म संपद्यते थे सारी भी अधार नु भी पढ़ गया भागवत ग्यारहवें स्कंद के इक्कीस में अध्याय का पंद्रहवा श्लोक छ चीजों से अगर छ चीजें सही सही हो तब धर्म का पालन हो सकता है जैसे हवन करते हैं आप लोग यज्ञ यज्ञ में छह चीजें हो सही सही देश कहा यज्ञ करना चाहिए अरे कहीं कर लो नो, नो। बेट कहता है वो स्थान होना चाहिए जैसा हम बताएं अब काल किस समय यज्ञ शुरू करो अरे जब कर दो नो नो हमारे पंडित जी तो आए उन्होंने लकड़ी रखा और कहा स्वाह पैदा नहीं होता काल भी हो सही और करता भी सही हो यज्ञ करने वाला और विधि भी सही हो और मंत्र भी सही हो विधि गलत हो गई तो मनु के पुत्र होने के बजाय पुत्री हुई विधि गलत हो गई तो काशी नरेश पाउंड ने श्री कृष्ण को मारने के लिए यज्ञ किया वही मारा गया उल्टा हो गया विधि गलत हो गई एक मंत्र के एक शब्द के एक अक्षर का एक स्वर गलत हो गया तो गृतरासुर ने यज्ञ किया कि इंद्र मारा जाए और वही मारा गया सुन वृत्रासुर इतने कड़े कड़े नियम हैं और एक भी नियम गलत हुआ तो यजमानम हिर करने वाले का नाश कर देगा उल्टा फल ऐसा भी नहीं कि चलो तो बेकार हुआ कोई बात नहीं ना दंड मिलेगा गलत विधि से किया इस नियम है और महाभारत में तो वेद व्यास ने कहा कि तो लोक यात्रार्थ में वेह धर्मस्य से नियमाकृता अरे भाई ये वर्णाश्रम धम तो बनाया है हम लोगों ने इसलिए कि संसार चले हर एक आदमी मिलिट्री में चला जाए ऐसे गवर्नमेंट नहीं चलेगी अरे भाई कुछ वकील भी हो कुछ मजिस्ट्रेट भी हो कुछ डॉक्टर भी हो कुछ इंजीनियर भी हो <coughs> तब खेलता है राज्य ऐसे ही ब्राह्मण अच्छे कर्म करे वेद पढ़ना वेद पढ़ाना यज्ञ करना यज्ञ कराना दान लेना दान देना ऐसे क्षत्रिय का कर्म वो करे भैश्य का वो करे शूद्र का वो अपना काम करे इससे भगवान से कोई मतलब नहीं है ये तो संसार चलाने के लिए बनाया गया आज हम यशा श्री परिश्रम पर वर्णाश्रमाचार तप्रुता बारहवें स्कंद के बारहवें अध्याय का तिरपनवा श्लोक ये वर्णाश्रम धर्म जो है इसका फल क्या है यश नाम कमाएगा असंपत्ति संसार का वैभव मिलेगा संसारी सामान मिलेगा एक लाख का तो क्या उससे दुख निवृत्ति हो जाएगी क्या आनंद प्राप्ति हो जाएगी इम्पॉसिबल अरे हमारे संसार में बहुत से आरब पति है इंडिया में ही उनसे पूछो कि भाई क्या हाल है दिन नींद की गोली खा के तो नींद आती है ये हाल है हमारा अमेरिका में जाकर पूछो बड़े बड़े वाह खर प्रति लोग हैं क्या बुरा हाल है उनका तो भीतर तो तुम्हें सुख मिल नहीं रहा बाहर का बड़ा ईश्वर है ये मिल जाएगा तो और मुश्किल होगी कुंती ने भगवान से भर मांगा था जन मई चंद्र सुखी भेरे धमान कुमान महाराज संसार हमारा छीन लो ये बरव छीन लो क्योंकि एक भी चीज अगर रहेगी तो अहंकार होगा नहीं कोस जनमा जगमाही प्रभुता पाही जाही मद नाही श्रीमद भक्त न की न के प्रभुता बधिर न काही कौन पहला हुआ है चैलेंज कर सकता है माया को हमको अहंकार नहीं होगा आप लोग जो तत्व ज्ञान थोड़ा सा रखते हैं सोचते हैं मैं कलेक्टर हूं कमिश्नर हूं गवर्नर हूं मैं अरब हूं हूँ हूं मैं बड़ा सुंदर हूं मैं बड़ा गायक हूं क्या अहंकार है मुझको नहीं तो अपने आप क्वेश्चन कर रहा है भला अपनी बुद्धि कैसे कहेगी तुमको अहंकार है <laughs> आप लोग सोचते है अकेले कभी कभी क्या मुझको कोई अहंकार को है अरे अहंकार का सामान तो कुछ नहीं है आपके पास लेकिन अहंकार है किसी के एक आंख है शीशे में देखता है कितनी सुंदर आंख दो होती तो क्या बात उसी का अहंकार सबको अहंकार है जब तक भगवत प्राप्ति न होगी काम क्रोध लोभ मोह मर अहंकार सर रहेंगे अब ये अलग बात है कोई कह दे कि जरा आप स्वार्थी हैं हैं क्या कहा ए, मैंने कहा कि जरा आप स्वार्थी हैं है? स्वार्थी है क्या मतलब अरे मतलब नहीं समझते स्वार्थी मैं बुरा लग गया आपको अरे सब स्वार्थी है जी ये संतु लोग भी स्वार्थी हैं इनका स्वार्थ भगवान है हम लोगों का स्वार्थ संसार है हा सब स्वार्थ बुरा क्यों मानते हो संसार में किसी एक हवलदार को कह दो आपकी तारीफ आप, तारी, आप हवलदार हैं तो वो ऐसे करता है जी जी जी मैं हवलदार हूँ ये कहता हमको एस पी कहो डीआईजी आई जी कहो आई जी कहो डी कहो ये कहता तो आप कामी ही है क्रोधी है लोभी है मोही भी है किसी ने इन कोई शब्द कह दिया क्यों फील करते फैक्ट तो है हाँ फैक्ट तो है ये समझ में आता है फिर वो फीलिंग पता नहीं क्यों फीलिंग हो जाती अरे अजीब बात है। तुम मनुष्य हो हाँ तुम्हें कोई कहे तुम मनुष्य हो जी हाँ जी हाँ तुम पुरुष हो जी हाँ जी हाँ मानते तुम फिर फैक्ट को क्यों नहीं एडमिट करते उससे भुटते रहते हो उसने ये कह दिया उसने ये कह दिया वो क्या समझता है हम देख लेंगे हम उसके ऊपर जाली मुकदमा दायर कर दें हरी क्यो क्या हो रहा है तुमको पागल हो रहे हो शब्द ही तो बोल रहा है और जो बोला है वो भी सही बोला है तो कर्म धर्म का फल यश और संसारी सामान को और सर्वनाश करने वाला है ग्रह गृहित पुर बीछी मारू ताही पिया बारूणी कहीं तो एक तो बंदर बड़ा चंचल होता है उसको भूत लग जाए फिर हा फिर क्या बात है? उसको बिच्छू मार दे अब तो और हाथ बुरा हो जाएगा और उसको हिस्टेरिया का दौरा पड़ जाए तो बताओ उस बंदर का क्या हाल होगा और शराब पिला दो ऊपर से तो एक तो ऐसे ही हमारा हाथ बुरा है ऊपर से संसार का वैभव दे देंगे भगवान तो भगवान हम बन जाएंगे जो भूले भंडे भगवान का नाम ले लेते हैं संत महात्मा या मंदिर चले जाते हैं वो तो भी बंद हो जाएगा बड़े बड़े सेठों से पूछो तुम्हारे इसी शहर में जहां मैं सेवा के लिए आया हूं पूछे कोई क्यों भाई आप लेक्चर में नहीं गए इतने दिन से समझे स्टार स्टार लग रहा है आप जानते रहे हैं कृपालु आ रहे हैं होगा आज ये ऐसा है कि जरूरी काम आ गया ये जरूरी काम किस लिए है संसार के सामान के लिए क्या होगा उससे आनंद मिलेगा ओ अब समझा तुम्हारे मस्तिष्क में यह है कि संसार के सामान से आनंद मिलेगा और जगत गुरु के लेक्चर से क्या है वो तो हम जानते ही हैं सब वो जो कुछ बोलेंगे वो हमको पता है वही हमारी नॉलेज कम थोड़ी है अगर कोई कहे उनसे आप लोगों में से कि आप गए नहीं अरे तो ऐसा लेक्चर तो आप तो कभी सुना न होगा अरे धान धान नॉलेज मुझे <laughs> इतना अहंकार जबकि कुछ नहीं है हमारे पास न रूप में कामदेव है न धन में कुबेर है न सम्मान में गणेश है न ऐश्वर्य में इंद्र है कोई चीज तो हमारे पास नहीं है टॉप अरे हमारे इस संसार में ही टॉप की कोई चीज नहीं है हमसे आगे है तमाम बुद्धिमान गुणवान रूपवान बलवान धनवान फिर क्यों अहंकार करते हुँ? हाँ करते तो है जी क्यों करते हैं पता नहीं हाँ? तो संसार मांग है कर्म धर्म करके तो क्या गति होगी आजीब सुनते हैं एक स्वर्ग है कहू कर्म धर्म से वो मिलता है वहां बड़ा सुख है स्वर्ग ने दालक का पुत्र था न चिकेता में कथा है उसने जमराज से पूछा कि हमको आनंद चाहिए बताओ कहा मिलेगा तो जमराज ने कहा में जाओ बहुत आनंद है वहां वहां का शरीर वहां का साफ सामान और वो भी बिना प्रयत्न के मिले रहे है रसगुल्ला आ जा आगे न पैसा खर्च करना न कहीं जाना न कोई मेहनत हड़े संकल्प के द्वारा साधारण सब मिलता है बड़ा आनंद है तो नचकेता ने कहा मुझे पता है अरे अर्जुन को भगवान ने बेवकूफ बनाया उनके सखा होकर भगवान कहते हैं अर्जुन महाराज मैं आपका शिष्य हूं शिष्यस्ते हम हम साधि त्वाम प्रपन्न प्रपन्न शिष्य हूं पन्न नहीं पन्न माने ऐसे प्रणाम कर लो गुरु को वो नहीं प्रपन्न माने मन से सरवागत तो गुरुजी फिर क्या आज्ञा है युद्ध कर युद्ध करो युद्ध करने से क्या मिलेगा मालूम है मैं बताऊं हाँ बताइए महाराज हत हाँ हो वह स्वर्गम और जीतवा से महीम अगर कर्म धर्म की ड्यूटी पालन करेगा तो क्षत्रिय युद्ध करेगा तो दो चीज होगी या तो मारा जाएगा या तो जीत जाएगा जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा दोनों हाथ लड्डू अर्जुन ने कहा महाराज <laughs> सवेरे से तो कोई मिला नहीं आपको क्या अरे संसार में तो सुख है भाई नहीं हो तो मैं देख ही रहा हूं और स्वर्ग के लिए भी सब शास्त्र वेद कहते हैं कि वहां दिव्यानंद नहीं है इसी संसार की तरह वो भी है जैसे इस संसार में हम काम क्रोध लोभ मोह से युक्त है ऐसे स्वर्ग के देवता भी हैं जैसे हम अपने से आगे वाले को देखकर जलते हैं कुछते हैं हम तहसीलदार हैं ये कलेक्टर है ऐसे वहां भी है एक से एक ऊंचे स्वर्ग के लोग हैं अपने से आगे वाले को देखकर वो दुखी होता है खिन्न होता है सूर्य पथिर ब्राह्म याचते स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है वो भी तृप्त नहीं है तो महाराज ये स्वर्ग फर्ग की बात हमको नहीं हमको वो आनंद चाहिए जो अनंत मात्रा का हो अनंत काल के लिए हो जो भाई भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्थि भूमा पे विजिज्ञासित अभ्या भेद कह रहा है छात्रोग्योपनिषद में प्रपाठक का तेईस में खंड का पहला मंत्र यह मंत्र कह है कि जो धूम माने अनंत मात्रा का हो उसको आनंद कहते हैं लिमिटेड नहीं लिमिटेड में तो उसके आगे वाले लिमिट को देखकर आनंद समाप्त हो जाएगा हम साइकिल से जा रहे हैं वो कार से जा रहा है हमारी भी कार होती तो तो साइकिल का आनंद चला गया उसका आनंद मात्रा का आनंद हो उसके आगे और कोई आनंद ना हो और सदा को मिले हमको जो संसार में मिलता भी है रसगुल्ला खाया आनंद मिला दूसरा रसगुल्ला आनंद कम हो गया तीसरा और कम चौथा बस बस करता करो अरे खाए जाओ और रसला में आनंद है तो फिर क्या बात है अब दुख मिल रहा है उल्टी हो रही है ये आनंद है संसार का ऐसे ही सब स्वर्ग में भी है और विशेष बात जो स्वर्ग में है उसका डिटेल और वास्तविक आनंद कहाँ है कैसे मिलेगा ये कर्म ज्ञान भक्ति का विषय संक्षेप में कल बताया जाएगा बोलिए लालनी लाल जी